श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पूजक पद ग्रहण देवालय प्रतिष्ठित होने के तीन महीने के अंदर ही पूर्वोक्त घटनाएं हुई सन 1855 की बात है पहले दिन जन्माष्टमी उत्सव भली भांति सम्पन्न हो चुका था उस दिन नंदोत्सव था मध्यान्ह के समय श्री राधा गोविंद जी के विशेष पूजन तथा भोगराग आदि के पश्चात पुजारी क्षेत्रनाथ चट्टोपाध्याय श्री राधा रानी को एक कमरे में सहन कराके श्री गोविंद जी को सहन देने के लिए ले ही जा रहे थे कि सहसा वे फिसल पड़े और श्री मूर्ति का एक चरण टूट गया विभिन्न पंडितों का अभिमत लेने के बाद श्री रामकृष्ण देव के परामर्शानुसार मूर्ति के उस अंश को जुड़वा कर पूजनादि होने लगा भगवत प्रेम से विहवल हो श्री रामकृष्ण देव को इससे पूर्व बीच बीच में भावाविष्ट होते देखकर तथा किसी किसी विषय में उन्हें देव आदेश प्राप्त हुआ है इस बात को सुनकर मथुर बाबू भग्न मूर्ति के परिवर्तन के बारे में उनसे परामर्श लेने को उत्साहित हुए थे हृदयराम का कहना था कि भग्न मूर्ति के संबंध में मथुर बाबू के प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व श्री रामकृष्ण देव भावा भावाविष्ट हुए थे तथा उक्त भावावेश के हटने पर उन्होंने कहा था कि मूर्ति परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है भग्न मूर्ति को जोड़ने में श्री रामकृष्ण देव की दक्षता की बात मथुर बाबू को अविदित नहीं थी इसलिए उनके अनुरोध से उन्हें ही मूर्ति को जोड़ना पड़ा था उन्होंने उसे इस सुंदरता से जोड़ दिया था कि विशेष ध्यानपूर्वक देखने पर भी वह मूर्ति खंडित हुई प्रतीत नहीं होती थी और आज अभी तक इस चिन्ह का पता लगाना संभव नहीं है श्री गोविंद जी की मूर्ति के खंडित हो जाने से अंगहीन मूर्ति का पूजन करना उचित नहीं है यह कहकर लोग नाना प्रकार की आलोचना किया करते थे किंतु रानी रसमढ़ी तथा मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव के युक्त युक्त परामर्श में विश्वास कर उन बातों की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे अस्तु पूजक क्षेत्र को असावधानता के अपराध में पूजन कार्य से पृथक कर दिया गया तथा श्री राधा गोविंद जी के पूजन का कार्य तब से श्री रामकृष्ण देव को दिया गया हृदयराम भी उस समय से पूजन के समय श्री काली माता का श्रृंगार कर राम कुमार जी की सहायता करने लगा मूर्ति खंडित होने के प्रसंग में हृदयराम ने किसी समय हमसे और एक घटना का उल्लेख किया था कलकत्ता से कुछ मील उत्तर वराहनगर के कुटी घाटा के समीप नड़ाल के प्रसिद्ध जमींदार रतन राय का घाट विद्यमान है घाट के निकट एक देव मंदिर में दस महाविद्या की मूर्तियां प्रतिष्ठित है पहले उस मंदिर में पूजन आदि की उपयुक्त व्यवस्था रहने पर भी श्री रामकृष्ण देव के साधन काल में उनकी दशा खराब हो चुकी थी मथुर बाबू जिस समय श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष श्रद्धा भक्ति कर रहे थे उस समय एक दिन उनके साथ उस देवालय में दर्शन करने गए तथा वहाँ की स्थिति को देख मथुर बाबू से कहकर उन्होंने भोग के लिए दो मन चावल तथा दो रुपये मासिक सहायता की व्यवस्था की थी तब से बीच बीच में दस महाविद्या दर्शन करने के निमित्त वे वहाँ जाया करते थे एक दिन दर्शन से लौटते समय उन्होंने वहां के प्रसिद्ध जय नारायण वंदोपाध्याय को अनेक व्यक्तियों के साथ उनके प्रतिष्ठित घाट पर खड़े हुए देखा पहले से परिचित होने के कारण श्री रामकृष्ण देव मिलने गए जय नारायण बाबू ने उनको नमस्कार किया तथा आदर पूर्वक अपने समीप बुलाकर अपने साथियों से उनका परिचय कराया तदनंतर वार्तालाप के प्रसंग में रानी रासमढ़ी के काली मंदिर की चर्चा करते हुए उन्होंने श्री राम कृष्ण देव से पूछा महाशय वहाँ के श्री गोविंद जी क्या खंडित हैं यह सुनकर श्री राम कृष्ण देव बोले तुम्हारी यह कैसी बुद्धि है जो अखंड मंडलाकार हैं क्या वे कभी खंडित हो सकते हैं जय नारायण बाबू के प्रश्न से निरर्थक नाना प्रकार की चर्चाओं की संभावना को देखकर उन्होंने उक्त प्रकार से उस प्रसंग को टाल दिया तथा अन्य प्रसंग उठाकर समस्त वस्तुओं के निस्सार भाग को त्याग कर सारांश ग्रहण करने के लिए उनसे कहा सुबुद्ध संपन्न जय नारायण बाबू ने भी श्री रामकृष्ण देव के हार्दिक भाव को समझकर तब से इस प्रकार के प्रश्न नहीं किए हृदय राम से हमने सुना है श्री कृष्ण देव का पूजन एक दर्शनीय विषय था जो उसे देखता वह मुग्ध हो जाता था और श्री राम देव का मधुर भावपूर्ण गायन जो उस गायन को एक बार सुनता वह कभी उसे भूल नहीं सकता था उसमें उच्चांग संगीत का राग रंग कुछ भी नहीं था केवल अपने अंदर गीत संबंधी भाव को संपूर्णतया आरोपित कर मर्मस्पर्शी मधुर स्वर से उसकी यथार्थ अभिव्यक्ति तथा ताल लय की विशुद्धता विद्यमान रहती थी जिन्होंने उनके गीत सुने हैं उनको यह स्पष्ट अनुभव हुआ है कि वास्तव में भाव ही संगीत का प्राण है साथ ही ताल लय विशुद्ध न होने पर उस भाव के विकास में बाधा पहुंचती है यह बात श्री कृष्ण देव के मुख निश्चित संगीत सुनने के पश्चात और दूसरों के संगीत के साथ उसकी तुलना करने पर स्पष्ट हो जाती थी रानी रसमली जब जब दक्षिणेश्वर आती थी तभी श्री राम कृष्ण देव को बुलाकर उनसे गाना सुना करती थी निम्नलिखित गीत उनका विशेष प्रिय था कौन हिसाबे हर हृदय दड़ाए छो माँ पद दिए साध करे जीव बड़ाए छो जेनो कतो न्याका में जेने छी जेने छी तारा तारा की तोर एवनी धारा तोर मां की तोर की के छिलो करे इस गीत का तात्पर्य है हे मां, किस हिसाब से तुम हृदय पर पैर रखकर खड़ी हो तुमने इच्छा अपनी जीव निकाल रखी है मानो कितनी भोली भाली लड़की हो हे तारा मुझे यह विदित हो चुका है कि तुम्हारी रीति ही ऐसी है तुम यह तो बतलाओ कि तुम्हारी माँ क्या इस प्रकार तुम्हारे पिताजी के वक्षस्थल पर पैर रखकर खड़ी हुई थी श्री रामकृष्ण देव के गीत के इतने मधुर होने का और भी एक कारण था गाते समय गीत संबंधी भाव में वे स्वयं ऐसे तन्मय हो जाते थे कि किसी की प्रसन्नता के लिए वे गा रहे हैं इस बात को वे एकदम भूल जाते थे गीत संबंधी भाव में मुग्ध हो इस प्रकार संपूर्णतया आत्मविस्मृत होते हमने जीवन में और किसी को नहीं देखा है भावुक गायक भी श्रोताओं से कुछ न कुछ प्रशंसा की आशा रखते हैं हमने केवल श्री रामकृष्ण देव को ही देखा है कि उनका गायन सुनकर प्रशंसा करने पर वास्तव में वे यह सोचते थे कि यह व्यक्ति गीत संबंधी भावों की प्रशंसा कर रहा है तथा उस प्रशंसा के किंचन मात्र भी वे अधिकारी नहीं हैं